एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे हमसे बोले खल शब्द का अर्थ जानते हो तो विनोदी स्वभाव के संत थे पर बातों में बड़ी अच्छी चीज़, उपदेशात्मक चीजें बताते थे तो हमने कहा महाराजा आप बताओ बोले देखो खल शब्द में दो अक्षर है खाओ ला हमने मतलब बोले ऐसा आदमी जो खाए और लड़े बस दूसरा कोई काम नहीं खा से खाए ला से लड़े बस उसे खल ही समझो खाए और लड़े बस तो हमने कहा महाराज इसमें एक बात और जोर से बोले बोलो हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े जिसका खाए उसी से लड़े जिसका खाए उसी का विरोध कर समझ लो खल खल अच्छा एक बात बताओ ये काम क्रोध लोभ मोह अगर हमारा जीवन है तो रहे कहां तो रहे तो हमारे जीवन में ही रहे हमारा ही खा रहे हो हम कब हम से ही लड़ रहे हैं खल तो अब एक बात है ये मिटे कैसे बस विभीषण जी ने जो युक्ति बताई वो बड़ी अच्छी है क्या भगवान आप हृदय में बैठ जाओ तो ये सब समाप्त हो जाए तो भगवान क्या है नहीं सबके हृदय में है क्या ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ट भगवान गोविंद कहते हैं कि अर्जुन सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है श्री तुलसीदास जी कहते हैं अस्पुव हृदय अच्छा तो अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी भगवान सबके हृदय में है अजय एक अद्भुत बात है जिस हृदय में भगवान है उसी में ये काम क्रोध लोभ मोह बैठे तो भगवान के रहते हुए भी तो बैठे हैं पर विभीषण जी ने कहा कि ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा कैसे बैठने से काम चलेगा का जब लगी उर्न बसत रघु ना था, था जब भगवान लेकर सगुण साकार रूप में भक्त पर कृपा करके हृदय में प्रकट हो जाते हैं तब काम क्रोध लोग मोह मदमदर मिटते हैं ऐसे व्यापक ब्रह्म की दृष्टि से तो वे सर्वत्र हैं घट घट साईं रमि रहा सुनी सेज न कोय पर बलिहारी व सेज की जा प्रकट हो प्रकट हो जाए बस प्रकट हुए बिना काम नहीं चलता ऐसे ऐसी जानकारी गलत नहीं है मान लो किसी के कार के पही की हवा निकल जाए और वो पूछे कि हवा कहा मिलेगी उत्तर देने वाला के बड़े पागल हवा कहा नहीं तुम हवा में ही खड़े हो ऊपर नीचे दाएं बाएं, आगे पीछे सब जगह हवा है और जो सब जगह उसी को ढूंढ रहे हो अब वो लोग अगर ये कोई समझाए तो गलत तो नहीं कह रहा पर क्या इससे उसकी गाड़ी चल जाएगी उसके कार के पहिए की हवा निकली हुई और आप कह रहे हवा सब जगह वो माथा पीटेगा कि भैया रहने दे तू ये कार के पहिए में हवा डलवानी है ऐसी जगह बता तब तक दूसरे से मुझे भाई साहब आप बताओ ये हवा कहा मिलेगी और वो कह रहे थे कि सब जगह है और दूसरा और ज्यादा ज्ञानी हो वो ये कहता अरे वो कम समझता है इसलिए ऐसे समझाया तो आप बताओ हवा कौन हवा तुम्हारे भीतर ही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो तुम्हारे भीतर है वायु तत्व तत्व के रूप से तुम्हारे भीतर ही और माथा पीटेगा हद हो गई जो तुम में ही है उसी को ढूंढ रहे अरे बाबा तो सब ठीक है लेकिन हमारी ये कार के पहिए का हवा पहिए में हवा नहीं है गाड़ी नहीं चल रही बोले वो बात नहीं तुम्हारे भीतर है। तुम हो तो हवा, है। हवा निकल जाए तो तुम ही नहीं हो तो तुम हवा के रूप ही हो तुम में हवा में कोई भेद नहीं तुम तो हवा ही हो भीतर भी तुम बाहर भी तुम तुम ही तुम अच्छा बात बिल्कुल गलत नहीं है बिल्कुल सही है लेकिन इससे गाड़ी नहीं चलती देखो अब चलती कैसे अच्छा गाड़ी चलेगी हवा से ही लेकिन किस हवा से जो भीतर है बाहर है व्यापक उससे नहीं उसी हवा को किसी ने अपनी मशीन में भर रखा हो तो मशीन है साकार हवा है निराकार निराकार हवा को साकार मशीन का आकार देकर जिसने साकार बना लिया हो और साकार मशीन के द्वारा निराकार हवा को साकार बनाकर साकार पाइप के द्वारा जब कार के साकार पहिए में डालते हैं तब कार चलती है इसी तरह वह निराकार रूप से तो सर्वत्र व्याप्त है लेकिन जब वह साकार होकर हृदय में प्रकट हो जाता है तब जीवन की गाड़ी चलती है ऐसे नहीं चलती इसलिए उन महात्माओं के महापुरुषों के पास जाना पड़ता है जिन्होंने उसे ऐसा कर श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज तो जब तेजस्वी पुरुष नरेंद्र के रूप में थे तो ठाकुर से प्रश्न ही यही किया था सबसे पूछते थे महाशय क्या तुमने ईश्वर को देखा है तब ठाकुर ने कहा था कोई उत्तर नहीं दे सका कोई कहते थे प्रयास कर रहे कोई कहते थे हो सकता है और लेकिन ठाकुर ने देखते ही कहा क्या पूछते हो महाशय तुमने ईश्वर को देखा है ठाकुर बोले देखा नहीं देख रहा हूं तुमसे भी ज्यादा स्पष्ट मुझे दिखाई दे रहा है ईश्वर क्या तुम देखना चाहते हो यह कि जिसने उस निराकार तत्व को अपने जीवन में प्रकट कर लिया हो ऐसा कोई मिले उसके पास ही वह मिल जाएगा जिसके कारण जीवन की गाड़ी चल सकेगी इसलिए इस निराकार को साकार कर लें तो साकार हो कैसे हम घर परिवार में रहने वाले महाराज कार तो हमारे पास है साकार तो हम हैं कार सहित है इसलिए साकार है जिनके पास कार नहीं वो निराकार है <laughs> <laughs> देखो भैया एक बात मैं आपको बताऊं उस निराकार को साकार करने की विधि क्या है हम लोग महाराज घर परिवार वाले बाल बच्चे वाले गृहस्थ जीवन में हैं और ऐसे हम क्या करें देखो भगवान निराकार से साकार हो जाते हैं लेकिन कैसे होते हैं शंकर भगवान ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम थे प्रकट हों ही में जाना भगवान निराकार से साकार होकर प्रकट हो जाते हैं हृदय में कैसे प्रेम से बोले फिर वो यही बात अब प्रेम कहां से लाए हम तो घर परिवार में रहते हैं गिरस्त हैं विभीषण जी भी गिरस्त हैं पर परमात्मा प्रकट हो गए उनके जीवन में क्यों हो गए वो क्या करते थे केवल इतना ही काम सवेरे शाम राम राम राम राम राम राम तेई सुमीरन कीन्हा तो राम राम जपने से क्या होगा का राम नाम नाम से यह होगा नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय जो घर परिवार में रहते हुए भी भगवान का नाम लेते हैं तो राम नाम के कारण प्रेम प्रकट हो जाता है और प्रेम के कारण परमात्मा प्रकट हो जाता है यही निराकार का साकार हो जाना है और जब तक निराकार साकार होकर हृदय में प्रकट नहीं होगा विभीषण जी कहते हैं तब लगे हृदय बसत खल नाना तो भगवान कैसे मिलते हैं मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा और विभीषण जी ने वरदान क्या मांगा गए विभीषण पास पुनि कहे वो वर मांग ही मा गे भगवंत पद कमल अमल अनुरा जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय जय शिया जय शिया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 भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री राम कृष्ण भगवान की सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पत हर हर महादेव